करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं अलग अलग विषय को लेकर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट टू तो एंड आपको उस ट्रेड के बारे में उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी हो तो आइए आज के इस एपिसोड में भी हम लोग कुछ खास बातें आपसे करेंगे करियर से रिलेटेड और खास इस विषय पे हम लोग जोर देंगे कि किस तरह से गैट और सेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे कई बार होता है कि गांव या शहर में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि विदेश में जाकर पढ़ाई करे या नौकरी करे ऐसी कई विचार हमारे मन में आता है और उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और तैयारी भी करते हैं लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है तो उसके पीछे क्या राज है और क्या सिस्टम है किस तरह से हम लोग विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं उसकी जो विधियां हैं वो हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनेंगे और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ सुदेशना चौधरी जी हैं जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं पुणे से बिलोंग करते हैं अभी काफ़ी समय से वो बच्चों को ट्रेन कराती हैं टीचिंग कराती हैं कि किस तरह से आप विदेश में जो गैट और एग्ज़ाम वगैरह है ये वो कैसे आप पास कर सकते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें या फिर विदेश में कैसे आप अपने आप को ठीक तरह से वहाँ पर पढ़ाई या फिर आपको नौकरी करना है तो क्या सिस्टम है किस विधि से जाना है वो सारी चीज़ें वो बताती रहती हैं गाइड करती रहती हैं कोच करती रहती हैं तो आज के इस एपिसोड में हमें बहुत अच्छा लगा कि वो खुद हमारे साथ बैठकर आप सभी से रूबरू होगी तो आप सभी की तरफ से सुदेशना चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते मेरा नाम सुदेशना चौधरी है और पहले तो मैं एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया गया कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंसेस से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मोटिवेशन या कोई हेल्प मिले जी जी जी जी सुदेशना जी कैसे हैं आप <laughs> बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और आप इस फील्ड में कैसे आएँ एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया पोलिटिकल साइंस में उसके बाद मुझे यूके जाना पड़ा मेरे हस्बैंड डॉक्टर है तो उनके ट्रेनिंग के सिलसिले में उनके साथ मुझे जाना पड़ा तब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिटी एंड गिल्ड्स से लंदन से किया <laughs> वापस आने के बाद मैंने एल किया तो ऑप्शंस तो बहुत सारे थे करियर चॉइस के लिए वापस आने के बाद <laughs> पर मुझे याद है बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था टीचिंग इज लाइक लर्निंग ट्वाइस आप जब पढ़ाते हो <laughs> तो आप फिर से सीखते हो इट्स लाइक हैप्पीनेस हैप्पीनेस भी आप जब कोई हैप्पी न्यूज शेयर करते हो तो सामने वाले के रिएक्शन से वो हैप्पी मोमेंट को फिर से लिव करते हो <laughs> तो मतलब बढ़ जाता है हैप्पीनेस और टीचिंग जब शेयर करते हो बढ़ते जाता बढ़ते है तो ये बहुत मैजिकल प्रोफेशन है इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया और ओवरसीज एजुकेशन में अपने आप को इन्वॉल्व किया क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया खुशी होती है हमें भी कि बच्चे जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं बड़े भी सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाते हैं बच्चों को जिस विषय पर हम लोग बोलने वाले हैं वो विषय एक्चुअली में पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी हूँ सेट क्या है कैसे विदेश में हम लोग जाके अपना जीवन बना सकते हैं हाँ ये जब कोई भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए उनको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं अच्छा तो मैं बेसिकली चार एग्जाम के बारे में अभी बात कर रही हूँ हालाकि मैं बहुत सारे एग्जाम्स की ट्रेनिंग करती हूँ अभी के लिए मैं चार एग्जाम्स की बातें कर रही हूँ खास विदेश में जो खास खास सबको देने पड़ते हैं अगर आप बाहर जाना चाहते हो एक है जी दूसरा है जीमैट, तीसरा है आईईएलटीएस और चौथा है टूफेल जीआरई का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ये कोई भी ग्रेजुएट जब बाहर जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर इंजीनियर्स भी जब जा, बाहर जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्हें यह एग्ज़ाम देना पड़ता है इस एग्ज़ाम में मैथ्स भी देना पड़ता है इंग्लिश भी देना पड़ता है हाफ मैथ्स है हाफ इंग्लिश है दूसरा एग्जाम है जीमैट जीमैट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मैनेजमेंट पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं नहीं, नहीं। तो इसमें भी हाफ मैथ्स है और हाफ इंग्लिश है नहीं, नहीं। अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आई ये सबसे कॉमन एग्जाम है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये एग्जाम में मैथ्स नहीं है सिर्फ इंग्लिश है अच्छा। और ये <laughs> चार मोड्यूल्स में डिवाइडेड है रीडिंग राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग आज मैं कुछ कुछ टिप्स और स्ट्रैटीज़ दूंगी जिसमें अगर आपको लगे कि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है मैं कैसे करूँ यह स्ट्रैटीज़ यूज़ करके आप अच्छा से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं अच्छे स्कोर्स का मतलब है स्कॉलरशिप अच्छा। स्कॉलरशिप का मतलब है फाइनेंशियल बर्डन आपका थोड़ा कम, कम हो जाए, जाए। तो आई <laughs> है और टोफिल है टोफिल भी विदाउट मैथ्स है आई जो है वो कंट्रीज यू सिंगापुर, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये सारे कंट्रीज़ में लगते हैं और टोफिल लगता है यूएस में टोफिल का फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज सो आईएलटीएस और टोफेल ये दोनों में चार मोड्यूल होते हैं रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ये सारे टेस्ट होते हैं इसके स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे ये जो स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे वो जीआरई और जीमैट में भी काम आता है mm -hmm. लेकिन जीआरई जीमैट ई थोड़ा सा अलग है उसमें आपके सिर्फ राइटिंग और रीडिंग स्किल्स टेस्ट होते हैं राइटिंग और रीडिंग लिसनिंग uh, नहीं टेस्ट होता है हुँ, हुँ. तो ये चारों एग्जाम आप दे सकते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए आईएलटीएस और टोफेल बहुत कॉमन एग्जाम्स और ये कुछ बच्चे तो ट्वेल्थ के बाद भी देते हैं और ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्कोर्स आते हैं तभी आपको कभी कभी तो हंड्रेड स्कॉलरशिप भी मिल जाता है अच्छा हाँ <laughs> <laughs> नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और सुदेशना चौधरी जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि आप विदेश जब भी बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए या कोई भी किसी भी वजह से आप आगे की पढ़ाई या आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चार एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में अभी सुदेशना जी ने बताया और मैं चाहूँगा कि इसका जो स्टेटस है उसके बारे में बताइए किस तरह से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं हाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ जिन लोगों का इंग्लिश में एजुकेशन नहीं हुआ है उन वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको लगता है कि कैसे क्लियर करें इंग्लिश हाँ। एग्ज़ाम हाँ। तो मैं हाँ। उनको कहना चाहती हूँ ये एग्ज़ाम कहने को तो इंग्लिश एग्ज़ाम है पर मेनली जो टेस्ट होता है वो है टाइम अच्छा, मैनेजमेंट एक टाइम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो आप कैसे वो टाइम को डिवाइड करते हैं और कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं उससे आपका टेस्ट स्कोर काफ़ी ऊपर आ सकता है इंग्लिश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टाइम मैनेजमेंट है और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए एक ट्रिक अब जो फॉलो कर सकते हो वो है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये दिमाग में रखिए कि मैं ये थ्री डी फार्म्यूला यूज़ करूंगी अब ये थ्री डी फार्म्यूला क्या है डू इट डोंट डू इट डू इट डिफरेंटली ये तीन दिमाग में रखिए अब यह क्या है जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब आ, एक आ, जैसे मॉडल टेस्ट लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको शायद 60 मिनट्स दिया गया है वो पेपर करने के लिए तो 60 मिनट्स में लॉजिकली आप सोच के देखिए सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आपको डिसाइड करना है कौन से आपके स्ट्रेंथ्स हैं किस में आप अच्छे हैं किस में आप अच्छे नहीं हैं तो स्ट्रेंथ्स का एक कॉलम बनाइए वीकनेसेस का एक कॉलम बनाइए डूएट में जो स्ट्रेंथ्स है आप पक्का कीजिए वो अच्छा टाइम देके कीजिए क्योंकि वही आपका स्कोर ऊपर लाएगा डोंट डू इट में जो आपके वीकनेसेस है उसमें अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया भी फिर भी शायद आपको स्कोर नहीं मिलेगा तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस वर्क कर दीजिए उन क्वेश्चंस में लेकिन टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए एंड डू इट डिफरेंटली इसमें क्या करते हैं हम हमें क्वेश्चन एक सीकवेंस में दिया गया है लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि पहले के क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तब हम बहुत टेंशन में वो पेपर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाद के क्वेश्चंस तो अभी बाकी है तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि डू इट डिफरेंटली पहले जो कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है उनको ख़त्म कर, ले। कर लेते हैं फिर वो क्या होता है न स्ट्रेस कम हो जाता है और हम कॉन्सनट्रेट कर पाते हैं ऑन द क्वेश्चंस जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो ये थ्री टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा लेकिन वो आपको पहले से तैयार करके फिर एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा पहले आप डिसाइड करेंगे कौन से क्वेश्चंस आपको पक्का करने हैं डू इट कौन से आपको नहीं करने हैं डोंट डू इट हालांकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे लेकिन सिर्फ अटैम्प्ट करोगे उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं।, नहीं करोगे और do it differently उसमें आप decide करके जाओगे आपको कौन से sequence में questions को attempt करने हैं ताकि आप given time में maximum questions कर सके और सही answers ला सके तो ये सबसे important trick है थ्री डी ट्रिक चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं आ, सुलेशना चौधरी जी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेटिस्टिक जो बात है वो बताया कि क्या ट्रिक हो सकता है किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटैम्प करना है वो बातें उन्होंने बताया थ्री डी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे डू इट डोंट डू इट एंड डू इट डिफरेंटली तो ये तीन चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपका टाइम बचेगा और टाइम बचेगा तो आप उसी टाइम में आप अपने आप को जो है अच्छा आ, साबित कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की जैसे कि शुरुआत में ही सुदेशना जी ने बताया टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जितना आप टाइम के अंदर चीज़ें फुलफ़िल करते हो वो इम्पॉर्टेंट है बाकी आ, जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो चीज़ें अलग जो भाषा की बात है वो बाद में आ जाता है तो ये एक अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं अभी मैं रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए कोई भी एग्जाम हो ये ये फिर या फिर ओवरसीज़ एजुकेशन का ना भी हो कैट हो या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम हो उसमें आपका एक कॉमन टॉपिक इंग्लिश में हमेशा रहता है वो है आरसी जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको हुँ, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपको आ, कुछ क्वेश्चंस दिया रहते हैं एम फॉर्म में मल्टीपल चॉइस फॉर्म में और आपको ऑप्शन चूज करने हैं उसका हुँ, कोई ट्रिक एक मैं देना चाहूँगी लिमिटेड टाइम में एक ही ट्रिक दे पाऊँगी तो वो ट्रिक है थ्री टी ट्रिक अच्छा अच्छा मैं हमेशा छोटे छोटे ट्रिक्स देती हूँ और थ्री टी फोर टी जैसे देती हूँ ताकि बच्चों को याद रहे <laughs> तो ये थ्री टी ट्रिक है फर्स्ट T दैट के लिए है सेकेंड T थॉट रिवर्सल के लिए है और थर्ड T थ्रो आउट के लिए है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी दैट अगर फर्स्ट वाला जो है दैट अगर मैं कहती हूँ I told you that the class is at सिक्स o'clock. क्लॉक तो मेन इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें क्लास इज़ एट सिक्स ओ क्लॉक ये कहाँ आया दैट के बाद आया तो जब भी आप पैसेज पढ़े याद रखिए दैट वर्ड जहाँ है अलर्ट हो जाइए क्योंकि दैट के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उस पर पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन बेस्ड रहेगा <laughs> तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए सो दैट के बाद का इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम हिंदी में कहें तो मैंने कहा था कि क्लास छः बजे है तो की के बाद दैट <laughs> या की के बाद इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये फर्स्ट ट्रिक है सेकेंड mm ट्रिक -hmm. है थाट रिवर्सल वर्ड थाट रिवर्सल वर्ड में अगर हम किसी टोन में बात कर रहे हैं, सोच लीजिए पॉजिटिव टोन में बात कर रहे, अचानक मेरा टोन नेगेटिव हो गया mm -hmm. तब क्या वर्ड डालते हम बीच में अगर मैं कर, कह रही हूँ आई लाइक ऑरेंजेस सो आई एम बाइंग ऑरेंजेस ये तो पूरा पॉजिटिव ही हुआ या फिर न्यूट्रल mm -hmm. हुआ मैं ऑरेंजेस पसंद करती हूँ इसलिए मैं ऑरेंजेस खरीद रही हूँ लेकिन अगर मैंने कहा आई लाइक औरेंजेस बट टूडे आई फील लाइक हैविंग एप्पल्स तो पूरा थॉट रिवर्स हो गया, हो गया. <laughs> तो उस पे भी क्वेश्चन रहता है तो आप एक लिस्ट बनाए जो थाट रिवर्सल वर्ड्स है mm -hmm. जैसे बट Although, in spite, despite, uh, yet hmm, ये hmm. सारे वर्ड्स के बाद जो इंफॉर्मेशन रहता है उस पे भी पक्का क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि क्या होता है टोन या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाता है या फिर न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाता है hmm, वो टोन hmm. चेंज में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं <laughs> और उसी पर हम लोग क्वेश्चन बेस करते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो पहला रहा दैट दूसरा रहा थाट रिवर्सल वर्ड्स और तीसरा रहा थ्रो आउट आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जिसमें एम हो आपको याद रखना चाहिए कि आप बेस्ट आंसर नहीं ढूंढ रहे हो आप लीस्ट रॉन्ग आंसर ढूंढ रहे हो जो आंसर आपको मिलेगा कभी कभी आपको पसंद नहीं आएगा हाँ आपको लगेगा ये कैसे सही आंसर है लेकिन क्वेश्चन पेपर हम सेट नहीं करते हैं जिन्होंने सेट किया है उनके लिए वो सही है वो हम कैसे ढूंढें हम एलिमिनेशन से ढूंढेंगे हम जो सबसे गलत आंसर है उसको पहले निकालेंगे सो so, पाँच में से चार हो जाएंगे फिर नेक्स्ट जो सबसे गलत लग रहा है उसको निकालेंगे ऐसे निकाल निकाल के जो लास्ट वाला ऑप्शन बचेगा शायद वो भी हमें पसंद ना हो लेकिन हमें वही चूज़ करना पड़ेगा अच्छा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में थ्रो आउट स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको लीस्ट रॉन्ग आंसर तक पहुंचना है बेस्ट आंसर तक पहुँचने की कोशिश ना करे <laughs> ना <परे। laughs> तो ये थ्री टी आपको फॉलो करने हैं इससे आपका रीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा सुदेशना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे जब भी आपको रीडिंग टेस्ट देना है तो थ्री टी का जो कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो कीजिए इससे आपका जो है बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा आप अच्छी तरह से दे पाएंगे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर सुदेशनाथ जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सुदेशना चौधरी हमारे साथ हैं इंग्लिश प्रोफेसर हैं और जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खास ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं उनके लिए कोचिंग करती हैं तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो चार एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें हमने जैसे कि बातें अभी सुनी थ्री टी वाला कॉन्सेप्ट है थ्री <laughs> डू वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलता है तो आइए अब आगे हम लोग कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जैसे कि हमने अभी देखा अब राइटिंग एंड स्पीकिंग जो हमारा रह गया है उसके ऊपर भी बातें करते हैं तो सुदेशना जी का फिर से एक बार स्वागत है थैंक यू अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पीकिंग के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए यह सिर्फ ये एग्जाम्स के लिए नहीं आईएलटीएस और टोफेल में स्पीकिंग का सेक्शन रहता है उसके लिए ही मैं ये टिप्स दे रही हूँ लेकिन ये स्पीकिंग हर एक इंटरव्यू में आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको मैं थ्री डब्लू अच्छा ठीक है फर्स्ट <laughs> वाला W है वतन मतलब कंट्री सेकंड W है विमेन औरत और थर्ड और W है वीकनेस मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जब आ, हम कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देश के बारे में अपने देश के बारे में दूसरों के देश के बारे में स्पेशली जब आप, आप अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए आपसे पूछा जा सकता है आप बाहर क्यों जा रहे हो ये कोर्स तो आपके कंट्री में भी है तो जवाब में प्लीज़ रिमेम्बर अपने कंट्री या किसी और के कंट्री को लेके कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट ना कीजिए अगर आप अपने कंट्री के लिए लॉयल नहीं हो सकते तो किसी दूसरे कंट्री के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते ये उनको भी पता है इसीलिए आपके स्कोर नीचे आ जाएंगे कभी भी कोई भी इंटरव्यू में किसी भी कंट्री को और अपने कंट्री को भी कभी कभी लिटिल नहीं करना चाहिए कभी डाउन नहीं देना चाहिए ये फर्स्ट ट्रिक है आप बहुत बहुत केयरफुल रहे कभी कभी अनइंटेंशनली हो जाता है हुँ. लेकिन आप थोड़ा सा अपने सेंटेंस को रिफ्रेस करके ऐसे करके प्रेजेंट कीजिए ताकि जो बोलना है आप बोल रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव तरीके से बोल रहे हैं सेकेंड डब्लू जो है विमेन आज के ज़माने में हमारे मी टू का ज़माना है हुँ. आपको बहुत केयरफुल रहना है अनइंटेंशनली भी आप औरतों के अगेंस्ट कुछ, कुछ नहीं, नहीं बोलेंगे कभी कभी आप मीन नहीं करते हो लेकिन निकल जाता है मैं एक मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने उसमें एक स्टूडेंट को पूछा गया था मैन केम बिफोर वुमेन और वुमेन केम बिफोर मैन जो मिस इंडिया टाइप का क्वेश्चन रहता है और उसने बहुत सुंदर जवाब दिया था जो मैं शेयर करना चाहूँगी उन्होंने कहा था कि मैन वुमेन के पहले आया क्यों क्योंकि जब भी हम कुछ ओरिजिनल बनाते हैं उससे पहले ड्राफ्ट बनाते हैं ड्राफ्ट में गलतियां होती है हम उनको सुधारते हैं और फिर ओरिजिनल बनाते हैं दो मेन कॉपी बनाते हैं जिसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होता इसलिए मैन में गलतियां होती है एंड वुमेन में कोई गलतियां नहीं होती है <laughs> <laughs> तो ये आंसर का मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हो टूवर्ड्स वुमेन और कहीं भी कोई भी कंट्री में आप ऐसा जवाब दो तो आप दिल जीत लेते हो तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कुछ भी ऐसा ना बोले जो इंडरेक्टली भी औरत को नीचा दिखाए ये सेकेंड ट्रिक है फर्स्ट वाला वतन था सेकेंड अच्छा। वाला वुमेन था और थर्ड वाला वीकनेस है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस आपका बिगेस्ट वीकनेस क्या है प्लीज़ ये ना बोले कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है <laughs> या फिर आ, मुझे मैं बहुत लेज़ी हूँ मुझे काम करने का मन नहीं है तो फिर अगर आप नौकरी के लिए गए हो तो क्यों आपको नौकरी मिलेगा <laughs> और वो डरेंगे कि अगर नौकरी भी नहीं दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा <laughs> <laughs> तो दोनों तरफ से आप ही आप ही की हार है तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको जवाब तो देना ही है लेकिन ऐसा जवाब दे जो एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ हो आप ऐसा कुछ बोलो कि मैं मेरा बिगेस्ट वीकनेस है कि मैं वर्क लिखूँ मुझे काम के बगैर चैन नहीं आता या फिर <laughs> बता दो आपकी मेरा वीकनेस चॉकलेट्स है हम सब का वीकनेस चॉकलेट से या फिर पानीपुरी है कुछ ऐसा लाइट हार्टेड रिस्पॉन्स दीजिए जिससे आपका आंसर भी बन जाए और काम भी, आ, हो, काम हो, भी हो जाए <laughs> तो ये तीन डब्ल्यू आपको याद में रखना जी जी जी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन 90.4 पॉइंट काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे कि स्पीकिंग के बारे में अभी हमने सुना और अब राइटिंग के बारे में चलते हैं <laughs> राइटिंग ऐसा एक मॉड्यूल है जिसमें सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोग ग्रेजुएट्स होते हैं जी और जी वाले ग्रेजुएट होते हैं आई वाले भी कभी कभी ग्रेजुएट्स होते हैं टोफिल वाले भी ग्रेजुएट्स होते हैं कभी कभी तो वो लोग जब एक बार लाइन चूज़ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली लिखने का टाइम क्रिएटिव राइटिंग का टाइम तो रहता नहीं, नहीं रहते है प्रोफेशन में बिज़ी हो जाते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कुछ स्ट्रैटीज़ है अगर आप फॉलो करो तो आपके राइटिंग जैसे कि आपको एक कैसे दिया गया है आप अच्छा से लिख पाओ तो वो उसका ट्रिक है फोर उसको याद रखिए फोर का फर्स्ट पी है प्रेप प्रेप का मतलब है पॉइंट रीज़न एग्जांपल पॉइंट मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ अगर आपको मूवी देखने जाना है मम्मी पापा कन्विंस नहीं हो रहे हैं रेगुलर लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी हम यही यूज़ करते हैं प्रेप ही यूज़ करते हैं हम पॉइंट बनाते हैं मम्मी मुझे मूवी देखने जाना है रीज़न क्या है पढ़ पढ़ के मैं बोर्ड हो चुकी हूँ एग्जांपल, अब किसी पड़ोसी का एग्जांपल ले लीजिए देखिए वो सारा साल पढ़ता रहा लेकिन उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया क्यों क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं किया इसीलिए उसका दिमाग जैम हो गया कंक्लूशन <laughs> देर मुझे दोनों करने हैं एंटरटेनमेंट भी करना है अच्छे स्कोर भी लाने हैं इसीलिए मुझे मूवी देखने जाने दीजिए सो प्रेप कोई भी पॉइंट हो आप प्रेप फॉर्मेट में लिखिए इजी हो जाता है पॉइंट रीजन एग्जांपल पॉइंट एक स्ट्रेटी यह है दूसरा स्ट्रेटेजी है आपको कुछ भी टॉपिक दिया जाए सपोज टेक्नोलॉजी दिया जाए पी फॉलो कीजिए दो लाइन पास्ट के बारे में लिखिए कैसा लाइफ था विदाउट टेक्नोलॉजी hmm. दो लाइन प्रेजेंट के बारे में लिखिए कैसा लाइफ है विद टेक्नोलॉजी दो लाइन फ्यूचर के बारे में लिखी है कैसा लाइफ हो सकता, हो सकता है विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो पहला वाला प्रेप था सेकेंड वाला पी, -पी है थर्ड वाला है पार्टिसिपेंट जैसे कि अगर आपको टॉपिक दिया गया फिजिकल पनिशमेंट बच्चों में यूज़ करना चाहिए या नहीं इस टॉपिक में कौन कौन पार्टिसिपेंट है वो पहले आप सोच लीजिए एक तो बच्चा जिसपे फिजिकल पनिशमेंट हो एक तो पेरेंट्स जो फिज़िकल पनिशमेंट देते हैं एक टीचर्स जो देते हैं जो देते हैं कभी कभी एक आ, सोसाइटी जिनका ओपिनियन मैटर करता है एक गवर्नमेंट जो रूल्स बना सकते हैं जिससे फिज़िकल पनिशमेंट बंद हो सकते हैं तो ये इन पांचों को लेके दो दो लाइन लिखिए उनका रोल क्या होना चाहिए फिर आपको अच्छा कॉन्टेंट मिल जाएगा तो इस तरह आप अपना ऐसे लिख सकते हो तो ये थर्ड पॉइंट था फोर्थ पॉइंट है पेस्ट पी एस टी हमारे लाइफ में कोई अगर मैंने टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉपिक है मैंने पेस्ट पिकअप किया पेस्ट मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कैसे हमारे पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट करती है उसमें दो लाइन लिखा कैसे हमारे सो इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करती है दो लाइन लिखा कैसे हमारे सोशल लाइफ को अफेक्ट करती है उसमें दो लाइन लिखा और टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को जन्म देती है उस पे दो लाइन लिखा बस ये चारों टेक्निक यूज़ करने से हमें इनफ़ कंटेंट मिल जाता है और हमें अच्छा ऐसे लिख के प्रजेंट करने का मौका मिलता है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी आज के दिन जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम को हो ये जो चार एग्ज़ाम के बारे में हमने बातें की उसमें किस तरह से आपको कवर करना है अपने आप को और किन चीज़ों को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको आसानी होगा बताने में लिखने में पढ़ने में ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया you, हमारे साथ you इस एपिसोड so में जुड़ने के लिए हमें काफी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को भी अच्छा लग रहा होगा थैंक यू सो मच थैंक यू तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर इसी तरह की कुछ बातें हम लोग कवर करेंगे तब तक आप रेडियो मधुबन को सुनते रहिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो